हम लोग भगवान के दुख से आज तक दुखी नहीं होते अगर भगवान के बनगमन की कथा सुन लें क्या सोच अरे भगवान की लीला है भगवान उन्हें क्या उन्हें क्या फर्क पड़ता वे तो नाटक कर रहे उन्हें क्या फर्क पड़ता अद्भुत बात उन्हें फर्क नहीं पड़ता और हमें जरा से में फर्क पड़ता है इसलिए भाई सचमुच भगवान को कभी अपनी तरह भी सोचा कर भक्त ऐसे ही सोचता है कि निरावरण चरण भगवान बनके के का किरण मार्ग में विचरण कर रहे चरणों में जूतियां नहीं है क्या दशा हो रही होगी करी मुनिवेश फिर ही बन बन ही यही दुख दाह दहाई नित छाती भूख न बासर नींद न लाती भक्त का यही दुख है क्योंकि भक्त को भगवान की लीला नाटक नहीं लगती भगवान की कथा उसे यथार्थ लगती है भगवान के दुख से वह दुखी होता है भगवान के सुख से वह सुखी होता है वह भक्त है हम लोग तो अपने दुख से दुखी होकर भगवान के पास जाते यह भी भक्त है आर्थ भक्त कहा है सकाम भक्त कहा है लेकिन भक्त तो वे हैं। हमारा न सुख है हमारा न दुख है तुम्हारा दुख हमारा दुख तुम्हारा सुख हमारा सुख और भक्त इतना इसीलिए एक शब्द बड़ा प्रिय है ज्ञानियों की दृष्टि में जिसे अद्वैत कहते हैं भक्तों के अनुसार उसी को अनन्य कहते हैं अद्वैत का सीधा सा है द्वैत माने दूसरा माने नहीं दूसरा नहीं जहां वहां अद्वैत और अनन्य अनन्य का अर्थ है कि दो होकर भी दो रहे नहीं है तो दो पर दो होकर भी दो नहीं है भक्त और भगवान दिखते तो दो हैं लेकिन भक्त की पीड़ा भगवान की पीड़ा है और भगवान की पीड़ा भक्त की पीड़ा है और इसीलिए श्री राधिका जी का स्वागत किया कुरुक्षेत्र में रुक्मणी जी ने पैपान करा के विदा किया जब भगवान के चरण दबाने बैठी रुक्मणी जी तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छाले पड़े थे यह, यह छाले क्यों क्या क्या बात है का राधिका जी को जो दूध पिलाया वह गरम था उनके हृदय में, में मेरे चरण हैं, इसलिए चरणों में छाले पड़ गए यह केवल कल्पना ही नहीं है आप उस अन्यता की अनुभूति करें तुकाराम जी की पत्नी रखु बाई ने देखा कि तुकाराम गन्ना बेचकर आ रहे हैं संत तुकाराम तो आज तो खूब पैसा मिलेगा घर का काम चलेगा एक गन्ना लेकर लौटे पत्नी ने कहा सब बिक गए सब तुकाराम जी बोले बिकने का क्या सवाल रास्ते में गोपाल जी मिल गए थे साहब बच्चे खेलते मिल गए लो गोपाल जी भोग लगाओ लो गोपाल जी बच्चों को भी मजा आए सब गन्ने बांट एक गन्ना बचा बोलिए है पत्नी को इतना क्रोध आया क्रोध में बोध तो रहता नहीं है उसने वही गन्ना उठाया तुकार आपकी पीठ पर धमाक से जो मारा तो दो टुकड़े हो गए पर धन्य है ऐसी साधुता तुका तो नाम फिर भी हंसकर बोले बड़ी समझदार हो तुमने सोचा कि हम प्राणी हैं दो गन्ना है एक दो टुकड़े कर दिए अब एक तुम ले लो एक हम ले लें लेकिन चोट भक्ति की पीठ पर लगी थी पर कथा बड़ी सुंदर है भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि देखो निशान मेरी पीठ पर है मेरी पीठ पर निशान है इसी तरह भगवान राम ने जब लक्ष्मण जी से कहा जब उनकी मूर्छा का उपचार हो गया कि लक्ष्मण घाव बड़ा गहरा था बड़ी पीड़ा हुई होगी बड़ा दर्द हुआ होगा लक्ष्मण जी बोले घाव तो गहरा था लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं हुआ क्यों घाव और मेरे अगर दर्द होता तो क्या रात भर मैं सोता मैं तो सोता रहा अब जिसे दर्द था वो रात भर रोता रहा घाव और मेरे पीर रघुवीर है इसलिए भक्त भगवान का ऐसा संबंध है भक्त का दुख भगवान का दुख है भक्त का सुख भगवान का सुख है और जब भगवान कहते मानत सुख सेवक सेवकाई और सेवक बैर बैर अधिकाई सेवक का सुख ही भगवान का सुख है भक्त का दुख ही भगवान का दुख है ठीक इसी तरह भक्त के लिए भी भगवान का सुख दुख ही भक्त का सुख दुख है दो नहीं बचे भक्त तो भगवान की बांसुरी है मत चित्ता मदगत प्राणा मनमना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मद चित्ता मदगत प्राण ऐसे हो जाए मुझमें समाजा इस तरह तन प्राण का जो तौर है और फिर न कोई कह सके मैं और हूं तू और है ऐसी तो भरत जी राम जी के प्रतिकूल हो जाएं कौशल्या जी बोली ऐसा हो ही नहीं सकता क्यों बोले भक्त और भगवान दिखते दो हैं पर अनुभूति दोनों की एक है और अनुकूलता प्रतिकूलता तो दो में होती है और जहां द्वैत का भाव ही नहीं रहा वहां प्रतिकूलता का प्रश्न ही कहां है और भक्त बचा ही नहीं और जब बचा ही नहीं तो उसका अपना सुख दुख कहां अपना अभिमान नहीं बचा तो अपना मान अपमान कहा इसलिए कौशल्या जी ने कहा भरत तुम भक्त तो हो तुम राम जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते और जो ऐसा कहेंगे उनको स्वप्न में भी सुख और सुगति नहीं मिलेगी रात भर बीती सवेरे गुरुदेव आए तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास शोक वो सवन कर विज्ञान प्रकाश वशिष्ठ जी ने अनेक तरह के वेदांत परक उपदेश दिए इतिहास की घटनाएं सुनाई शोक निवारे उ सबन कर निज विज्ञान प्रकाश शोक की निवृत्ति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती तरत शोक आत्मवित तर। जो आत्मज्ञानी हैं वही शोक सिंधु से पार जाते हैं ज्ञान ज्ञान होने पर वहां मोह कहां वहां शोक कहां इसलिए ज्ञान बालिका मरण हुआ तारा दुखी हुई भगवान की शरण में आई बड़ी दुखी हो बड़ी दुखी अच्छा भगवान ने कहा सुनो दुखित दुख तो तुम्हें है पर एक बात बता तुम्हारा दुख क्यों है बोले हमारा पति मर गया अच्छा तो पति कौन है अगर यह शरीर तुम्हारा पति है तो यह कहीं गया नहीं प्रगत तो तनु तव आगे सोवा और अगर इसमें रहने वाला तुम्हारा पति है तो जीव नित्य तुम कह ही लगी रोवा? अच्छा अजीब समस्या है हम लोग केवल मरने की भाषा बोलते हैं मरने की और विडंबना यह है कि मरते कभी नहीं है जिससे पूछो क्या महाराज मरे जा रहे हैं दुख में भी क्या कहता मरे जा रहे हैं जब कष्ट से भरा होगा तो मरे जा रहे हैं और जब मन में किसी के वासना के कारण राग होगा तो भी कहेगा हम तो मर गए उन पर मर गए हे भगवान मरने के अलावा कोई बात ही नहीं करता आदि और मरने की बात वह करता है जो कभी मर नहीं सकता स्वामी राम तीर्थ बोलते थे मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी संत कबीरदास जी कहते राम मरे तो हम मरे नहीं तो मरे बलाये अविनाशी की गोद में मरे ना मारा जाए परशुराम जी ने फरसा दिखाया लक्ष्मण जी को देख रहे हो ये फरसा लक्ष्मण जी बोले जब से आए हो तब से यही तो दिखा रहे हो तो बोले फरसा देखकर भी डरते नहीं हो तुम लक्ष्मण जी बोले मुझे फरसा दिखा रहे हो एक बात सुन लो क्या बोले फरसा जिसे काट सकता है वो मैं हूं नहीं और जो मैं हूं उसे फरसा काट नहीं सकता बोले क्या मतलब हमें बात समझ में नहीं आई बोले समझ में नहीं आई तो आपको तो दर्जा दो का भी गणित समझ में नहीं आता परशुराम जी बोले कैसे दर्जा के गणित से क्या मतलब बोले मतलब है गणित में भी एक सवाल होता है जिसको बोलते हैं भाग और भाग के तीन विभाग भाजक भाज्य भजन फल भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करके दाई और भजन फल अंकित किया जाता है और कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है क्यों बचता है परशुराम जी बोले कटता नहीं है लक्ष्मण जी बोले जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा लेकर दौड़ता है और सही बात है सृष्टि है भाज्य काल है भाजक पर काल भी जिसे नहीं काट पाता वह शेष तत्व तो यह आत्म तत्व तो ही है इसलिए अब हम अमर भय ना मरेंगे गुरुदेव ने ज्ञान लिया और जहां मरना है ही नहीं यहां मरना ही झूठा हो तो शोक सच्चा है क्या यहां मरना ही झूठा है तो शोक भी झूठा है इस तरह वशिष्ठ जी ने ज्ञानोपदेश दिया और रही बात भरत तत्व की दृष्टि से तुम्हारे पिता मर नहीं सकते वे अमर हैं और रही संसार में रहने की बात भयाव न को गुरु वशिष्ठ बोले भरत अब तक तो कोई हुआ नहीं ना है न कोई है और न हो निहारा आगे भी कोई होगा ऐसा नहीं कह सकते किसकी तरह वशिष्ठ जी के आंखों में आंसू आ गए भूप भरत जस पिता तुम्हारा ज्ञान की दृष्टि से भरत तुम्हारे पिता ब्रह्म स्वरूप हैं वे मिट नहीं सकते इसलिए शोक मत कर हां अगर एक बात है किसी की करनी बिगड़ जाए रहनी बिगड़ जाए तो भी बड़ा कि बेचारे जिंदगी भर यही करते रहे अंत में मर गए एक आदमी का नाम ही था बिगाड़ा गांव भर ने उनका नाम रखा था बिगाड़ा उसने कभी किसी का कुछ बनाया ही नहीं जिसका बना बिगाड़ा कोई उससे व्यवहार नहीं करते अब मरने लगा अंतिम समय आया तो लोगों ने कहा कि बिगाड़ा बुला रहा है सबको गाँव चलना चाहिए कि नहीं अरे बोले जाने दो तो मरने दो इसने बोले नहीं अब मरते समय तो सब ठीक है सब गए बिगाड़ा ने हाथ जोड़ लिया आंखों में आंसू भर लिए मैं तो जा ही रहा हूं दुनिया से तुम लोगों ने मेरा नाम ही बिगाड़ा रख दिया मेरे काम ही ऐसे पर मैं माफी मांग रहा हूं क्षमा करो गांव वालों को दया नहीं लेकिन एक मेरी अंतिम इच्छा है तुम्हारी अंतिम इच्छा हाँ जब मैं मर जाऊं तो मेरी अंतिम हाँ गांव वाले बोले कैसी बात करते हम ले चलेंगे हम एक काम करना मरने के बाद तो कोई हमें पीड़ा होगी नहीं लोहे की एक छड़ मेरे पेट में गाड़ देना ऊपर लोगों ने कहा अरे क्या बात है। तुम्हारी इच्छा वो मर गया लोहे की छड़ गाड़ दी अब चद्दर उ लेकर चले तो इतनी ऊपर दिखे वो छड़ चदर की ले जा रहे थे अंतिम रास्ते में लोगों ने देखा कि ये क्या है ये। पुलिस वालों ने देखा उतारो नीचे जो नीचे जो उतारा क्षण सब उनकी अंत में इच्छा थी बंद करो ये बकवास मार डाला उसे सब जेल में पकड़ उससे बोले बाहर बिगाड़ा जिंदगी भर तो बिगाड़ा और मरते मरते भी बिगाड़ा पीछा नहीं छोड़ा तो ऐसा कोई करे तो बड़ी चिंता होती है कि पता नहीं इनकी क्या गति होगी जिसने कभी किसी का भला ही नहीं किया पर गुरु वशिष्ठ बोले भरत तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं है भयू न न को हो निहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा ऐसे यशस्वी पिता और दूसरी बात अच्छत कर्म करने के कारण स्वयं शरीर से वे जीवित हैं और तत्व की दृष्टि से उनकी मृत्यु नहीं और भक्ति की दृष्टि से जियत राम बिधु बदन निहारा जब तक जिए राम जी को देखकर जिए जियत राम विधु बदन निहाना और मरे तो कैसे राम विरह करी मदन सम्व तो की दृष्टि से वे अमर हैं और भाव की दृष्टि से जिनका मरना जीना दोनों भगवान के स्मरण से जुड़ा हुआ है जिए तो भगवान के होकर जिए और शरीर छोड़ा तो भगवान का स्मरण करते हुए छोड़ा इसलिए भूप भरत जस पिता तुम्हारा दो बात ज्ञान की दृष्टि से और भाव की दृष्टि से लेकिन तीसरी बात भी कही कि भरत यह सब होते हुए भी ये कर्म की गति ऐसी विलक्षण है कि ज्ञान तो स्वरूप का भक्ति भगवान की लेकिन गहनो कर्मणा गति कर्म की गति ऐसी है कि सुनहु भरत भावी प्रवल ये भावी बड़ी प्रवल भावी अवश्य होने वाली घटना भावी भविष्य में निश्चित घटे जो टले नहीं उसको बोलते हैं भावी यह बड़ी प्रवल है वशिष्ठ जी यह कहते कहते बिलख कही मुनिनाथ अब बिलख के दोनों अर्थ एक तो भाव विगलित हो गए बेहवल हो गए बिलख पड़े वशिष्ठ जी यह कहते सुनो भरत भावी प्रवल और दूसरा आशय यह है कि विलख कहीं मुनिनाथ बिलख जिसको लखा ना जा सके जिसको कोई समझ ना सके जिसको कोई देख ना सके और अचानक ऐसी आ जाए कि जिसका अंदाज भी ना लगे अनुमान भी ना लगे ये भावी प्रवल है हानिलाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ भरत भावी बड़ी प्रवल अच्छा लेकिन एक बात है ये भावी कोई मिटा नहीं सकता भावी दुर्भाग्य मिटे देखो कर्म के तीन स्वरूप हैं कर्म के तीन संचित क्रियामान और प्रारब्ध संचित क्रियामान और प्रारब्ध ये तीन रूप हैं। संचित से बचा जा सकता है क्रियमाण से बचा जा सकता है पर प्रारब्ध से नहीं बचा जा सकता इसे ऐसे समझ लें कि आप भोजनालय में भोजन करने बैठे एक रोटी अभी बन रही है और एक रोटी बन चुकी है टोकनी में रखी है और एक रोटी आपकी थाली में है तो टोकनी में रखी हुई रोटी जो पहले से तैयार है उससे आप बच सकते हैं और अभी जो रोटी बन रही है उससे भी आप बच सकते हैं मन हो तो ले नहीं हो तो नहीं ले पर थाली में जो रोटी आ गई उसे तो खाना पड़ेगा कई एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे कि खाओ मन भर पर छोड़ो ना कन भर खाना ही पड़ेगा एक महात्मा तो बड़े अद्भुत से वो कहते खाओ अरे महाराज अब अच्छा क्यों नहीं खा सकते बोले आप, आप, बोले तो खड़े हो जाओ खड़े हो गए क्यों बोले दंड बैठक लगा बोले फिर खाओ तो थाली की रोटी से नहीं बचा जा सकता अगर यह नियम बनाया जाए कि छोड़ नहीं सकते हालांकि यह अच्छा नियम है पर कई बार लोग उल्टे फंस जाते एक आदमी ने निश्चय किया कि भोजन करने में हम कभी बोलेंगे नहीं और थाली में कुछ छोड़ेंगे नहीं नियम दोनों ही अच्छे थे भोजन करते समय नहीं बोलेंगे लसना का ही काम करेंगे बाणी का काम नहीं करेंगे और जूठा छोड़ेंगे नहीं नियम तो बड़ा अच्छा पर परिस्थिति भी कई बार ऐसी विकट आती है भावी प्रबल एक बार क्या हुआ <coughs> कि वो दूध चावल खाने के लिए बैठे दूध चावल तो गांव की घटना सच्ची घटना तो क इसमें चीनी डाल तो कुछ कम लगी पहले सी डाल दी गई थी चीनी कुछ कम लगी तो अब सकते नहीं थे क्या बात हुँ? चीनी और डाल दे तो जो भोजन की थाली परोस कर गया था वो चला गया पड़ोस में दुकान रखी थी वही नमक मिर्च सब मिलता था पिसा हुआ नमक रखा था चीनी डाल एक मुट्ठी डाल दी और डाल दूसरी मुट्ठी दो मुट्ठी मुठ्ठी नवाद अबोलो अब नियम जूठा छोड़ेंगे नहीं अब बोलेंगे नहीं अब जुप चखा उन्होंने सो गए अच्छा कम है और डाल दो बड़ी मुश्किल से बचे किसी तरह पानी वानी डालकर पिया और बोले भगवान तुम्हारी जय कान पकड़ दोनों नियम छोड़े आज से बोलो अब चाहे जैसा हो उसमें नमक ही क्यों ना मिला पर खाना तो पड़ेगा ही तो प्रारब्ध चाहे अच्छा हो चाहे प्रतिकूल हो बुरा हो भोगना तो पड़ेगा ही हमारे गुरुदेव कहा करते थे क्रियमान मिट जब अहम मिट अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्य थे जब भाव समाप्त तो होगा तो क्रियमान से बच सकेंगे और संचित कर्म का फल कब नहीं मिलेगा बोले संचित मिट जब ज्ञान ज्ञान होने पर संचित कर्म के फल से बच जाएंगे अहंकार अर्थात कर्ता भाव मिटने से क्रियमान के फल से बच जाएंगे ियमान मिट जब अहम मिट संचित मिट जब ज्ञान लेकिन भोगे से प्रारब्ध मिट वे भेद यह ज्ञान पर प्रारब्ध भोगने से ही मिटता है अवश्य में वो भोग कृतम कर्म शुभा शुभम सुनह भरत भावी प्रवल भोगना ही पड़ेगा रुक नहीं सकता <coughs> गहनों कर्मणा गति कर्म प्रधान विश्वरचि राखा जो जस फल चाखा एक सज्जन बोले कभी कभी तो होता है कोई गलती करे किसी को सजा मिलती और करे अपराध को और पाओ फल भो एक संत बोले ऐसा लगता है होता नहीं है जैसे एक राहगीर रास्ते से जा रहा था माम का बगीचा बड़े अच्छे फल लगे दिखाई दिए उसका मन हुआ कोई रखवाला तो है नहीं तोड़कर खा ले विचार करना फल को देखा किसने आंख ने अच आंख जा सकती है आम के पेड़ के तो गए कौन पांव अच्छा पांव पहुंच गए पांव फल तोड़ सकते हैं हाथ ने तोड़ा अच हाथ फल तोड़े हाथ को स्वाद मिलेगा खट्टा है कि मीठा है कितने कितनी चीजें हैं यहां देखो जिसने देखा तो गया नहीं जो गया उसने तोड़ा नहीं जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं देखा आंख ने गए पांव तोड़ा हाथ ने चखा रसना ने और अद्भुत बात जिसने चखा उसने रखा नहीं चखा रसना ने रखा पेट ने इतने में बगीचे का माली आ गया और चोरी से फल खाते देखा दबे पांव आया और डंडा लेकर दो चार पीठ में जमाए बोलो पीठ की क्या गलती थी बिचारी न लेने में न देने में देखा आंख ने गए पांव तोड़ा हाथ ने चखा रसना ने रखा पेट ने और पिटे पीठ एक महात्मा के सामने किसी ने एक कहानी सुनाई बोले यह है आपकी कर्म व्यवस्था महात्मा बोले व्यवस्था तो सही समझ में नहीं आई तुम्हें कहा कैसे बोले थोड़ा आगे और बढ़ो। जब पीठ में डंडे की चोट लगी तो दर्द हुआ बोले हां तो बोले रोया कौन आंसू कहां से निकले बोले आंख से बोले सबसे पहले आम देखा किसने था आंख नहीं तो चाहे जितने घुमावदार ढंग से मिले फल उसी को मिलेगा जिसकी गलती है गड़बड़ी है इसलिए बड़े कड़े कानून प्रभु के बड़ी कड़ी मर्यादा बड़े कड़े कानून किसी को तोला कमना तोले और नती ज्यादा किसी को तोला कमना लेन देने और जमा खर्च का लेन देने और जमा खर्च का सही हिसाब लगाता मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता मेरे मालिक के दरबार है सबका जीवन खाता मेरे मालिक के ये कर्म की गति है इसलिए वशिष्ठ जी बोले सुन हु कही मुनिनाथ बिलखी माने जिसको समझ में ना आवे समझा ना जा सके हानि लाभ जीवन मरण जस अफजस विधि हाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अफजस विधि हाथ बहुत कठिन है एक सज्जन बोले हमने इस जन्म में क्या गलत किया जो हम ये सजा भोग रहे हैं। तो दूसरे ने जवाब दिया पिछले जन्म का है तो बोले पिछले जन्म का हम मानते ही नहीं कि पिछला भी जन्म होगा कई लोग हैं जो जन्म नहीं मानते पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते उनकी अपनी सोच है लेकिन सोच तो ठीक है पर वो सबको परेशान ही करते थे जन्म होता है हाँ होता है तो बताओ तुम जन्म में कौन थे अब बोलो अब ये किसको याद है सब कहेंगे भाई हमको पता नहीं है कि हम कौन थे लेकिन थे जरूर थे होने का क्या प्रमाण नहीं बताओ कौन थे ये तो लोगों के कहने से कहने लगे कि हम थे पिछले जन्म नहीं थे तो तुम बताओ जब तुम ही थे तुमको पता नहीं है। कोई जवाब नहीं दे पाता एक सज्जन बोले कि क्या बात है बोले सबको परेशान किए हर एक से पूछता बताओ तुम पूरे जन्म में कौन थे वो आदमी बोले हमसे बात कराओ ये आपके मरीज नहीं है इनका इलाज तो हमारे पास महात्मा बोले तुम ही करो हाँ बोले वो पूछो गुरुजी को नहीं हमसे पूछो क्या बात बोले ये जन्म होता है बोला होता क्या है सही बात है हम मानते बोला अच्छा होता है तो बताओ तुम जन्म में कौन थे वो आदमी बड़ा विचित्र था तुरंत बोला बोले हम तुम्हारे बाप थे जन्म में तुम कौन थे बोले हम तुम्हारे बाप थे अब उसको इतना क्रोध आया क्रोध आया बोले हमें तो याद है कि हम थे अब नहीं थे तो तुम सिद्ध करो अब बड़ा क्रोध आया उसे उसको अपमान लगा तो बड़ा चीख कर बोला कि तुम हमारे बाप नहीं थे वो बोला फिर बोले हम तुम्हारे बाप थे तो बोले चलो तुम ही बने रहो क्या हर्ज है सिद्ध हो गया कि थे उसमें क्या कठिनाई तुम्हें बनेगा तो भाई चाहे जिस तरह मानो पर यह जन्मों की परंपरा माननी पड़ेगी जन्म जनम मुनि जतन कराही अनेक जन्म संसिद्धि गीता में भी कहा राम अनेक जन्म जन्म जन्म जतन करा ही। जन्म जतन माता पार्वती कोटि लगी नगर हमारी अनेक जन्मों की बात कही तो ये कर्म की गति ऐसी अनेक जन्मों से पीछे चली आ रही है और वह प्रारब्ध के रूप में आई उसी को भावी बोलते हैं मिटती नहीं लेकिन रामचरितमानस में वर्णन है कि एक ऐसे हैं जो भावी को मिटा देते हैं कौन जो तप कर कुमार तुम्हारे तुम्हारे सकही त्रिपुरारी